श्रीमद्भागवत महापुराण षंध अथाष्टादश्याय अदिति और जिति की संतानों की तथा मधु गणों की उत्पत्ति का वर्णन श्रीशुकुवाच प्रश्ने स्पत्नी सवि सावित्रीम व्याहृतिमीम अग्निहोत्र पशु सोमं चातुर्माश्यम महामखान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित सविता की पत्नी प्रश्न के गर्भ से आठ संताने हुई सावित्री व्याहृति त्रयी अग्निहोत्र पशु सोम चातुर्मास्य और पंच भगस्य सिद्धिर्भगस्य भारहिम विभुम प्रभु आशीषम च वरारोहाम कन्या प्रासूत सुभ्रता भग की पत्नी सिद्धि ने महिमा विभु और प्रभु ये तीन पुत्र और आशीष नाम की एक कन्या उत्पन्न की यह कन्या बड़ी सुंदरी और सदाचारिणी थी धातु कुहु सिनी राका चानुमति सधाम साय दर समातः पूर्णमासम सम अनुक्रमात् धाता की चार पत्निया थी कुहु सिनी राका और अनुमति उनसे क्रमशः सायम दर्श प्रातः और पूर्ण मास ये चार पुत्र हुए अग्निन पुरुष्यानाधत्त क्रियायाम समन चर्षणी वरुणस्यासी ज्याम जाता के छोटे भाई का नाम था विधाता उनकी पत्नी क्रिया थी उससे पुरुष नाम के पांच अग्नियों की उत्पत्ति हुई वरुण जी की पत्नी का नाम चर्षणी था उसे भृगुजी ने पुनः जन्म ग्रहण किया इसके पहले वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे महायोगी वल्मीका किल अगस्त्य वशिष्ठ मित्रा वर्ण जो ऋषि रेत चतुकुंभे उर्वश्यास रेवत्याम मित्र उत्सर्गम अरिष्टम पिपलमी जी भी वरुण के पुत्र थे वाल्मीकि से पैदा होने के कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया था उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों का वीर स्खलित हो गया था उसे उन लोगों ने घड़े में रख दिया उसे से मुनिवर अगस्त और वशिष्ठ जी का जन्म हुआ मित्र की पत्नी थी रेवती उसके तीन पुत्र हुए उत्सर्ग अरिष्ट और पिप्पल पौलोम्याम इंद्र आधत्त तीन पुत्रा नीन श्रुतम जयंत मृथम तात तृतीय मेढुसम प्रभु प्रिय परीक्षित देवराज इंद्र की पत्नी थी पुलोम नंदिनी शचि उनसे हमने सुना है उन्होंने तीन पुत्र उत्पन्न किए जयंत ऋषभ और मीढ़वान और क्रम से देवस्या वामन रूपिण की पत्थो श्लोकाधय स्वयं भगवान विष्णु ही बलि पर अनुग्रह करने और इंद्र का राज्य लौटाने के लिए माया से वामन उपेंद्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे उन्होंने तीन पग पृथ्वी मांगकर तीनों लोक नाप लिए थे उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति उसे बृह नाम का पुत्र हुआ उसके सौभग आदि कई संताने हुई सत्कर्म गुणी काश्यप महात्म पश्चात कश्यप नंदन भगवान वामन ने माता अदिति के गर्भ से क्यों जन्म लिया और इस अवतार में उन्होंने कौन से पुण्य लीलाएं और पराक्रम प्रकट किए इसका वर्णन मैं आगे आठवे अध्याय में करूंगा अथ यत्रं श्रीमान प्रहलादो बल रे भचन प्रिय परिचित अब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी द्विती से उत्पन्न होने वाली उस संतान परंपरा का वर्णन सुनाता हूं जिसमें भगवान के प्यारे भक्त प्रहलाद जी और बली का जन्म हुआ दिवे कथपुर नाम की दिदी के दैत्य और दानों के वंदनीय दो ही पुत्र हुए हिरण्यकश्यपुर और हिरण्याक्ष इनकी संक्षिप्त कथा मैं तुम्हें तीसरे अध्याय में सुना चुका हूं हिण्यकशिपोर्भार कयाधुर्नाम दानवी जंभस तनया दत्ता शिशु चतु सुतागनुष्हादम ह्रादम प्रहल प्रहलादा सिंहका नाम राहुम विप्रचि ग्रहे हिण्यकशिपु की पत्नी दानवी थी उसके पिता जम्म ने उसका विवाह हिरण्यू से कर दिया था के चार पुत्र हुए संघ्राध राद और प्रहलाद इनके सिंघिका नाम की एक बहन भी थी उसका विवाह विप्रसिद्धि नामक धानों से हुआ उससे राहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई सिरोहरिश्रेना संघ्राद्य कृतिर् भार सूत पंच जनम यह वही राहू है जिसका सिर अमृत पान के समय मोहनी रूपधारी भगवान ने चक्र से काट लिया था संग्राद की पत्नी थी कृति उससे पंचजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ लादस्य धमनी भारा सूतवाताप्य मिलवलम पेचे राज की पत्नी थी धमनी उसके दो पुत्र हुए वातापी और इलवल इस इलवल ने ही महर्षि अगस्त के आतिथ्य के समय वातापी को पकाकर उन्हें खिला दिया था अनुराधस सूर्याजामो महिषस्त था विरोचन प्रह्लादि अनुराज की पत्नी सूर्या थी उसके दो पुत्र हुए भास्कर और महिषासुर प्रह्लाद का पुत्र था विरोचन उसकी पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ मारजे संपुत शतम अनायाम तथोत तस्व शोक्य पश्चादे वाता शे बली की पत्नी का नाम था असना उससे बाण आदि सौ पुत्र हुए दैत्यराज बलि की महिमा गान करने योग्य है उसे मैं आगे आठवें स्कंध में सुनाऊंगा बाण आराध्य गिर ले भे तद्गण मुख्यताम यार्थवे भगवान बलि का पुत्र बाणासुर भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों का मुखिया बन गया आज भी भगवान शंकर उसके नगर की रक्षा करने के लिए उसके पास ही रहते हैं मरुत आजा सर्वे इंद्रेन सात मताम दी के हिरण्य और हिरण्यक्ष के अतिरिक्त उनचास पुत्र और थे उन्हें मरुदगण कहते हैं वे सब नि संतान रहे देवराज इंद्र ने अपने ही समान देवता बना लिया राज कथम त आसुरम भावम अपोहोत्पत्ति गुरो इंद्र प्रापिता सत्यम किम तुतम हितई राजा परीक्षित ने पूछा भगवन मरुदगण ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जिसके कारण वे अपने जन्मजात असुरोचित भाव को छोड़ सके और देवराज इंद्र के द्वारा देवता बना लिए गए इमे सद्धते परिज्ञानाय भगवन् मेरे साथ यहां की सभी के सभी ऋषि मंडली यह बात जानने लिए अत्यंत उत्सुक हो रही है अतः आप कृपा करके विस्तार से वह रहस्य बतलाइए तद विष्णुरा तयणी वचो नि समित दगात जी कहते हैं जी, राजा का प्रश्न थोड़े शब्दों में बड़ा सारगदीत था उन्होंने बड़े आदर से पूछा भी था इसलिए सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े ही प्रसन्न चित्त से उनका अभिनंदन करके यो कहा अत पुत्र सक्र प्राणी ग्राहेण विष्णुना मनुनाशोकते न ज्वलती पर चिंतन श्री सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित भगवान विष्णु इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्र हिरण्य का छिपु और हिरण्याक्ष को मार डाला अतः दिति शोक के आग से उद्दीप्त क्रोध से जलकर इस प्रकार सोचने लगी कदान हो भ्राति हंतारम इंद्रियाराम मुल्वणम अक्लिन पापं पापम घातिशहे सुखम् सद्वत इंद्र बड़ा विषयी क्रूर और निर्दयी है राम राम उसने अपने भाइयों को ही मरवा डाला वह दिन कब होगा जब मैं भी उस पापी को मरवा कर आराम से सोऊंगी कृमे संज्ञा से जे चूत तत्ते स्वाथम कि निर्जोत लोग राजाओं के देवताओं के शरीर को भी प्रभु कहकर पुकारते हैं परंतु एक दिन वह क्रीड़ा विष्ठा या राग का घेर हो जाता है इसके लिए जो दूसरे प्राणियों को सताता है उसे अपने सच्चे स्वार्थ या परमार्थ का पता नहीं है क्योंकि इससे तो नरक में जाना पड़ेगा आसा तेदम चेत मदशोषक इंद्र से अभुयाद्ये मैं समझती हूं इंद्र अपने शरीर को नित्य मानकर कर मतवाला हो रहा है उसे अपने विनाश का पता ही नहीं है अब मैं वह उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। देवेन सानु रागे रागेण प्रश्र च यदि अपने मन में ऐसा विचार करके सेवा शुश्रूषा विनय प्रेम और जितेंद्रिता आदि के द्वारा निरंतर अपने पतिदेव कश्यप जी को प्रसन्न रखने लगी भक्त्यामया राज्य वल्घुभाषित मनोजग्राहभाव्या सुस्मितापांगक्षण वह अपने पतिदेव के हृदय का एक एक भाव जानती रहती थी और परम प्रेम भाव मनोहर एवं मधुर भाषण तथा मुस्कान भरी तिरछी चितवन से उनका मन अपनी ओर आकर्षित करती रहती थी। एवं विद्वानपि न कश्यप जी महाराज बड़े विद्वान और विचारवान होने पर भी चतुर्दिति की सेवा से मोहित हो गए और उन्होंने विवरण विवश होकर यह स्वीकार कर लिया की मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा स्त्रियों के संबंध में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है विलोक्य एकांत भूतादि भूतान्यादौ प्रजापति चक्र स्वदेहा जजापुंसाम सृष्टि के प्रभात में ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी जीव असंग हो रहे हैं तब उन्होंने अपने आधे शरीर से स्त्रियों की रचना की और स्त्रियों ने पुरुषों की मति अपनी ओर आकर्षित कर ली एवं शुश्रूषित भगवान कश्यपिन्य हाँ तो भैया मैं कह रहा था कि ने कश्यप की बड़ी सेवा की इससे वे उस पर बहुत ही प्रसन्न हुए उन्होंने दिति का अभिनंदन करते हुए उससे मुस्करा कर कहा कश्यप वाच वरम वर वो श्रिया भरतुतेम कश्यप जी ने कहा अनिंद सुंदरी प्रिय मैं तुम पर प्रसन्न हूं तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो पति के प्रसन्न हो जाने पर पत्नी के लिए लोक या परलोक में कौन सी अभीष्ट वस्तु दुर्लभ है पतिरे वीनारीण दैवतम परम श्रृतम मानस सर्वभूता वासुदेव स्त्रिय पति शास्त्रों में यह बात स्पष्ट कही गई है कि पति ही स्त्रियों का परमाराध्य इष्ट देव है प्रिय लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव ही समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान है स एव देवतालिंग नाम रूप विकल्पत भगवान पुंभे स्त्री चतिरूपधे विभिन्न देवताओं के रूप में नाम और रूप के भेद से उन्ही की कल्पना हुई है सभी पुरुष चाहे किसी भी देवता की उपासना करें उन्हें की उपासना करते हैं ठीक वैसे ही स्त्रियों के लिए भगवान ने पति का रूप धारण किया है वे उनके उसी रूप में पूजा करती हैं अस्म पतिवृतानी अस्कामा सुमध्य में यजंते नन्या भावे न पतिमात्मा इसलिए प्रिय अपना कल्याण चाहने वाली पतिवृता स्त्रियाँ अन्य प्रेम भाव से अपने पतिदेव की ही पूजा करती हैं क्योंकि पतिदेव ही उनके परम प्रियतम आत्मा और ईश्वर हैं सोहम तया भद्रे दृग्भावेन भ्यक्ति भक्ति सत्य संपाद ए काम असती नाम सुदुर्लभम कल्याणी तुमने बड़े प्रेम भाव से भक्ति से मेरी वैसी ही पूजा की है अब मैं तुम्हारी सब अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा असतियों के जीवन में ऐसा होना अत्यंत दुर्लभ है वर्दो यदि पत्रमिंद्रा तो ने कहा ब्रह्म इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे दो पुत्र मरवाकर मुझे निपूती बना दिया है इसलिए यदि आप मुझे मुंह मांगा वर देना चाहते हैं तो कृपा करके एक ऐसा अमर पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार डाले निशम्य तद्वो विप्रो विमनाह पर्यतप्यत अहो अधर्म सुमहानद्य में सुपस्थित परीक्षित दि की बात सुनकर कश्यप जी खिन्न होकर पछताने लगे वे मन ही मन कहने लगे हाय हाय आज मेरे जीवन में बहुत बड़े अधर्म का अवसर आपूजा अहो अद्यारामो यो सिन्मय्ये हम गृहतचेता कृपण पति नरके ध्रुव देखो तो सही अब मैं इंद्रियों के विषयों में सुख मानने लगा हूं स्त्री रूपणी माया ने मेरे चित्त को अपने वश में कर लिया है हाय हाय आज मैं कितनी दीन हीन अवस्था में हूं अवश्य अब मुझे नरक में गिरना पड़ेगा को ती क्रमोन वर्तंत्य स्वभाविहोषित ढिंग बता बुधम स्वार्थे यदम इंद्रिया इस स्त्री का कोई दोस्त नहीं है क्योंकि इसने अपने जन्मजात स्वभाव का ही अनुसरण किया है दोष मेरा है जो मैं अपनी इंद्रियों को अपने वश में न रख सका अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ को न समझ सका मुझ मूल को बार बार धिक्कार है शरद पद्यो सामीराम को वेद चेषित सच है स्त्रियों के चरित्र को कौन जानता है इनका मुंह तो ऐसा होता है जैसे शरद ऋतु का खिला हुआ कमल बातें सुनने में ऐसी मीठी होती मानो अमृत घोल रखा हो परंतु हृदय वह तो इतना तीखा होता है कि मानो छुरे की पैनी धार हो नशित प्रिय स्त्रीणाम अंजसा स्वासात्मना पतिम पुत्र भ्रातरम वन तरथेन घात इसमें संदेह नहीं कि स्त्रियां अपनी लाल साओं की कठपुतली होती हैं। सच पूछो तो वे किसी से प्यार नहीं करती स्वार्थवश वे अपने पति पुत्र और भाई तक को मार डालती हैं या मरवा डालती हैं प्रतिश्रुतम दाभी वन मृषा भेतम नारत चेन्द्रोपी तेदम उपकल्पते अब तो मैं कह चुका हूं कि जो तुम मांगोगी दूंगा मेरी बात झूठी नहीं होनी चाहिए परंतु इंद्र भी वर्ध करने योग्य नहीं है अच्छा अब इस विषय में मैं युक्ति करता इति प्रिय परिचित सर्व समर्थ कश्यप जी ने इस प्रकार मन ही मन अपनी भर्सना करके दोनों बात बनाने का उपाय सोचा और फिर तनिक रुष्ट होकर दि से कहा कश्यप वाच श्यप जी बोले कल्याणी यदि बताए हुए व्रत का एक वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा परंतु यदि किसी प्रकार नियमों में त्रुटि हो गई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा यानि न व्रतम् ने कहा से मैं उस व्रत का पालन करूंगी आप बतलाइए क्या क्या करना चाहिए कौन कौन से काम छोड़ देने चाहिए और कौन कौन से काम ऐसे हैं जिनसे व्रत भंग नहीं होता कश्य वाच नाता न सफे नानत न छंद कश्यप जी ने उत्तर दिया प्रिय इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन वाणी या क्रिया के द्वारा सताए नहीं किसी को शाप या गाली न दें झूठ न बोलें शरीर के नख और रोए न काटें और किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न ना करें नाप सुनाया न कुप्य न वसीतां संभाषेतुर्जन नसीता जल में घुसकर स्नान न करे क्रोध न करे दुर्जनों से बातचीत न करे बिना धूला वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई माला न पहने नोष्ठम चंडिकान्नम चामि बृहलाश्रित्रिशलाश्रित भुंजी तो खाए भद्र काली का प्रसाद या मांसयुक्त अन्न का भोजन न करे। का लाया हुआ और रजस्वला का देखा हुआ अन्न भी न खाए और अंजलि से जलपान न करे नो छेष्टाला संध्याया मुक्त मूर्धजा अनर्चिता सय्यता बहिरा चरे जूठे मुंह बिना आचमन किए संध्या के समय बाल खोले हुए बिना श्रृंगार के वाणी का संयम किए बिना और बिना चद्दर ओढ़े घर से बाहर न निकले नादो तपादा प्रहता नादपान उदक सिरा सही तान्य न ना संध बिना पैर धोए अपवित्र अवस्था में गीले पैरों से उत्तर या पश्चिम सिर करके दूसरे के साथ नग्न अवस्था में तथा सुबह शाम सोना नहीं चाहिए वासा सर्वंगल प्रांगो इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग करके सर्वदा पवित्र रहे धूला वस्त्र धारण करे और सभी सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहे प्रातः काल कलेवा करने के पहले ही गाय ब्राह्मण लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करें। भी चार पतिम करे चतम इसके बाद पुष्पमाला चंदनादि सुगंध द्रव्य नैवेद्य और आभूषादि से सु, सुहाग्नि स्त्रियों की पूजा करें तथा पति की पूजा करके उसकी सेवा में संलग्न रहे और यह भावना करती रहे कि पति का तेज मेरी कोख में स्थित है सामवसरम तुभ्यम चक्रहा प्रिय इस व्रत का नाम पुंसवन है यदि एक वर्ष तक तुम इसे बिना किसी त्रुटि के पालन कर सकोगी तो तुम्हारी कोख से इंद्रघाती पुत्र उत्पन्न होगा दिति बड़ी मनस्तुनी और दृढ़ निश्चय वाली थी उसने बहुत ठीक कहकर उनके आज्ञा स्वीकार कर ली अब दिति अपने कोख में भगवान कश्यप का वीर और जीवन में उनका बतलाया हुआ व्रत धारण करके अनायासी नियमों का पालन करने लगी देवराज इंद्र अपनी मौसी दिति का अभिप्राय जान बड़ी बुद्धिमानी से अपना वेश बदल कर दिति के आश्रम पर आए और उसकी सेवा करने लगे नित्यम्बना सुमनस फल मूल समित पत्राकुर मृदो पश्च काले काल उपाहत वेदी के लिए प्रतिदिन समय समय पर वन से फूल फल कंद कुछ पत्ते दूब मिट्टी और जल लाकर उसकी सेवा में समर्पित करते एवं तस्वृत स्थाजावृत छिद्रम भरभ प्रेपु पर चरजी हो मृगे राजन जिस प्रकार बहेलिया हरिन को मारने के लिए हरिण की सी सूरत बनाकर उसके पास जाता है वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वे धारण करके व्रतपरायणा दीति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगे नाध्यम तत्परोथ महीपते पते तिंताम तिभ्राम ग्र के सर्दा पैनी दृष्टि रखने पर भी उन्हें उसके व्रत में किसी प्रकार की त्रुटि न मिली और वे पूर्वत उसकी सेवा टहल में लगे रहे अब तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई वे सोचने लगे मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा कल्याण हो एकदास संध्यायाम उच्चिष्टा व्रतकर्षिता स्पृष्टिता मोहिता द्वितीय व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई थी विधाता ने भी उसे मोह में डाल दिया इसलिए एक दिन संध्या के समय जूठे मुंह बिना आगमन किए और बिना पैर धोए ही वो ला तदंतरम शक्रो निद्रा प्रचेत सह रि प्रविष्ट उदरम योगेशया योगेश्वर इंद्र ने देखा कि यह अच्छा अवसर हाथ लगा वे योग बल से झटपट सोई हुई दीति के गर्भ में प्रवेश कर गए चकर्त सप्तधा गर्भम वद्रेण कनक प्रम रुदंत सप्तधई कई कम्मा रो दी पुनः उन्होंने वहां जाकर सोने के समान चमकते हुए गर्भ के वद्र के द्वारा सात टुकड़े कर दिए जब वह गर्भ रोने लगा तब उन्होंने मतरो मत यह कहकर सातों टुकड़ों में से एक एक के और भी साथ टुकड़े कर दिए सर्वे प्राजलिप नोज घान सदी मिंद्र भ्रातरो मरु राजन जब इंद्र उनके टुकड़े टुकड़े करने लगे तब उन सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा देवराज तुम हमें क्यों मार रहे हो हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं माँ भैष भ्रात्रो मह्यम जोयम इत्याह कौशिक अन्य भावान पारसदानाम आत्मनो मरुताम घनान। तब इंद्र ने अपने भावी अनन्य प्रेमी पार्षद मरुदगण से कहा अच्छी बात है तुम लोग मेरे भाई हो अब मत डरो न मेरगर्भ श्रीनिवासानुकंपया बहुधा कुलो द्रोण्यस्ते न यथा भवान परीक्षित जैसे अश्वस्था के ब्रह्मास्त से तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ वैसे ही भगवान श्रीहरि की कृपा से दिति का वह गर्भ वज्र के द्वारा टुकड़े टुकड़े होने पर भी मरा नहीं सके दृष्ट आदिषम पुरुषो जातिवत्सरम किचित इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान नारायण की आराधना कर लेता है वह उनकी समानता प्राप्त कर लेता है फिर द्विति ने तो कुछ ही दिन काम कम एक वर्ष तक भगवान की आराधना की थी सजोर इंद्रेन पंचाश देवास्ते मृतो भवनोझा मात दो संते हरिना सोम पाकता अब वे उनचास मरुदगण इंद्र के साथ मिलकर पचास हो गए इंद्र ने भी सौतेली माता के पुत्रों के साथ भाव न रखकर उन्हें सोमपाई देवता बना दिया दितरुत्थायद कुमारा, से कुमाराम नन लभारम इंद्रे नितान देवी पर जब द्वितीय की आंख खुली तब उसने देखा कि उसके अग्नि के समान तेजस्वी उनचास बालक इंद्र के साथ हैं इससे सुंदर स्वभाव वाली द्वितीय को बड़ी प्रसन्नता हुई अथेन्द्रमाहता हम आदित्याम भयावहम अपत्या मिक्ष चरम व्रतमेतु उसने इंद्र को संबोधन करके कहा बेटा मैं इस इच्छा से इस अत्यंत कठिन व्रत का पालन कर रही थी कि तुम आदित्य के पुत्रों को भयभीत करने वाला पुत्र उत्पन्न हो एक संकल्पित पुत्र सप्तसत्ताभवन कथम यदि ते विद्यम कथे माषा मैंने केवल एक ही पुत्र के लिए संकल्प किया था फिर ये उनचास पुत्र कैसे हो गए बेटा इंद्र यदि तुम्हें इसका रहस्य मालूम हो तो सच सच मुझे बतला दो झूठ न बोलना इंद्रवाच अंबते हम व्यवसित उपधार्या लब्धांतरोिदम गर्भम अर्थ बुद्धिर्न धर्मवेद इंद्र ने कहा माता मुझे इस बात का पता चल गया था कि तुम किस उद्देश्य से व्रत कर रही हो इसीलिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से मैं स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे पास आया मेरे मन में तनिक भी धर्म भावना नहीं थी इसी से तुम्हारे व्रत में त्रुटि होते ही मैंने उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए में सप्तधा गर्भ आसन सप्त ते के के पहले मैंने उसके साथ टुकड़े किए थे तब वे सातों टुकड़े सात बालक बन गए इसके बाद मैंने फिर एक एक के साथ सात टुकड़े कर दिए तब भी वे न मरे बल्कि उनचास हो गए तत तत्परमाश्चर्य विख्याध्यवसित मया महापुरुष पूजा झा सिद्धि काप्य अनुसंगी यह परम आश्चर्यमयी घटना देखकर मैंने ऐसा निश्चय किया कि परम पुरुष भगवान की उपासना की यह कोई स्वाभाविक सिद्धि है आराधन भगवत ये तो नहीं क्षंत्र परम ते जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं और दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते हैं वे ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण है आराध्य और अपने आत्मा ही है वे प्रसन्न होकर अपने आप तक का दान कर देते हैं भला ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उनकी आराधना करके विषय भोगों का वरदान मांगे माताजी ये विषय भोग तो नरक में भी मिल सकते हैं तदि तदिधम से मेरे स्नेहमी जननी तुम सब प्रकार मेरी पूज्या हो मैंने मूर्खता व बड़ी दुष्टता का काम किया है तुम मेरे अपराध को क्षमा कर दो यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा गर्भ खंड हो जाने से एक प्रकार मर जाने पर भी फिर से जीवित हो गया श्री शुकवाच इंद्रस्तुत शुद्ध भाव न तुष्टया मरुद्धि सहताम प्रभु श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित द्वितीय देवराज इंद्र के शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गई उसे आज्ञा लेकर देवराज इंद्र ने मरुद्गणों के साथ उसे नमस्कार किया और स्वर्ग में चले गए एवं ते सर्व्यास मंगल मरुता कथयाम राजन या मरुदगण का जन्म बड़ा ही मंगलमय है इसके विषय में तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर समग्र रूप से मैंने तुम्हें दे दिया अब तुम और क्या सुनना चाहते हो ये श्रीमद्भागवते महापुराणी पारमस्यांठिस्क मरदुत्पत्तिकथनम नादशोध्याज